श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ प्रहलाद चरित्र का अभिनय दर्शन समाधि में श्री रामकृष्ण आज स्टार थिएटर में प्रहलाद चरित्र का अभिनय देखने आए हैं साथ में बाबूराम मास्टर नारायण आदि हैं तब स्टार थिएटर बीडन स्ट्रीट में था बाद में इसी रंगमंच पर एमरेल्ड थिएटर और क्लासिक थिएटर का अभिनय होता था आज रविवार है चौदह दिसंबर अठारह सौ चौरासी श्री राम कृष्ण एक बात की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। रंगमंच पर रोशनी से जगमगा रहा है श्री राम कृष्ण के पास बाबूराम, मास्टर और नारायण बैठे हैं गिरीश आए हैं अभी अभिनय का आरंभ नहीं हुआ है श्री राम गिरीश से बातचीत कर रहे हैं श्री राम हंसकर वाह तुमने तो यह सब बहुत अच्छा लिखा है गिरीश महाराज धारणा कहाँ सिर्फ लिखता गया हूँ श्री राम नहीं तुम्हें धारणा है उसी दिन तो मैंने तुमसे कहा था भीतर भक्ति हुए बिना कोई चित्र नहीं खींच सकता धारणा भी इसके लिए चाहिए केशव के यहाँ मैं नववृंदावन नाटक देखने गया था देखा एक दिप्टी 800 सौ रुपया महीना पाता है सब लोगों ने कहा बड़ा पंडित है परंतु वह गोद में एक बच्चा लिए हैरान हो रहा था क्या किया जाए जिससे बच्चा अच्छी जगह बैठे अच्छी तरह नाटक देखे इसी के लिए वह व्याकुल हो रहा था इधर ईश्वरीय बातें हो रही थी उसका जी नहीं लगता था बच्चा बार बार पूछ रहा था बाबू यह क्या है वह क्या है वह भी बच्चे के साथ उलझा हुआ था उसने बस पुस्तकें पढ़ी धारणा नहीं नहीं नहीं, हुई है। है, है, दिल में आता है, अब थिएटर क्या करूं? श्रीराम कृष्ण, नहीं, नहीं। इसका रहना जरूरी लोग शिक्षा होगी। अभिनय होने लगा, प्रहलाद पाठशाला में पढ़ने के लिए आए हैं प्रहलाद को देखकर श्रीराम कृष्ण प्रहलाद प्रहलाद कहते हुए एकदम समाधि हो गए प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे देखकर श्री कृष्ण रो रहे हैं अग्निकुंड में जब वे फेंक दिए गए तब भी श्री राम कृष्ण के आंसू बह चले गोलोक में लक्ष्मी नारायण बैठे हैं प्रहलाद के लिए नारायण सोच रहे हैं यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए